जॉन लॉगीबियर्ड बड 1888 से उन्नीस और अन्य टेलीविजन आविष्कार अन्य टेलीविजन आविष्कारक हेलो क्या तुम मुझे सुन रहे हो हेलो क्या तुम वहाँ हो जॉन लॉगीबियर्ड को नए आविष्कारों में बहुत रुचि थी जब वो बहुत छोटा था तब उसने अपने घर और अपने दोस्त के घर को एक घरेलू टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ा वैसे उसने जो तार खींचे वो सड़क पर बहुत नीचे लटके थे बाद में उसकी रुचि रुचि टेलीविजन में जगी देखो जॉन मैं तुम्हारे खेलने के लिए कुछ और कबाड़ लाया हूँ मैं उसका जरूर उपयोग करूँगा जॉन ने दिल में पहला चलने वाला टेलीविजन बनाने का पक्का इरादा बनाया पर उसने जो पढ़ाली चुनी वो आज के इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन से बहुत अलग थी उसका सिस्टम यांत्रिक था जिसमें घूमती हुई चक्तियाँ छोटे छोटे चित्र पैदा करती थी क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं थी इसलिए वो सब कुछ पुराने कबाड़ से अपने घर में ही बनाने को मजबूर था न्याओ नया आविष्कार करना आसान नहीं है कभी कभी चक्तियाँ नियंत्रण के बाहर हो जाती थी और उनसे पूरे कमरे में टूटा कांच और धातु फैल जाता था और फिर भी जॉन ने अपना काम जारी रखा भविष्य का टीवी मैंने एक झलक देखी मेरी मदद करो 1925 में लंदन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉन ने दुनिया के पहले टीवी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया मैं और इंतजार नहीं करूंगा वो इंतजार करने लायक है मैं तंग आ गया हूँ मैं भी उसके एक साल बाद वैज्ञानिकों का एक समूह जॉन के छोटे किचन में उसका टी वी देखने के लिए जमा हुआ वैज्ञानिकों को बहुत पसंद आया और उसके बाद जॉन बीबीसी को प्रायोगिक टीवी वी कार्यक्रम दिखाने के लिए मना पाया हल चलाते समय मुझे वो आइडिया आया था रोचक बेटा पर हमें घर लौटना है घर कैमरा एंटीना रिसीवर इमेज मैंने टीचर को अपने टीवी वी आइडिया के बारे में बताया ठीक है पर अभी घर की मुर्गियाँ भी भूख से चिल्ला रही हैं पर दुर्भाग्य से जॉन का मैकेनिकल सिस्टम कोई खास अच्छा नहीं था उस समय कई अन्य अन्वेषक इलेक्ट्रॉनिक टी पर शोध कर रहे थे जो कहीं बेहतर था फिलोटी फांसवर्थ उ किसान का बेटा वो पहला इंसान था जिसने 1922 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक टीवी का सुझाव दिया उस समय फिलो सिर्फ चौदह साल का था आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक टीवी का निर्माण किया पर रूसी अमेरिकी आविष्कार व्लादिमीन ने इमेज रिकॉर्ड करने उन्हें डिस्प्ले करने के पहले उपकरण बनाए वो असली टीवी का जन्म था उन्नीस में घर घर में इलेक्ट्रॉनिक टीवी लगने लगे इसका पूरा श्रेय अनेकों आविष्कारकों की अथक मेहनत और लगन को जाता है